वेदांतसार अध्यायचार इम एव भाग लक्षणा इति उच्यते इसी को भाग लक्षणा भी कहते हैं नीलम वाक्ये नीलम उत्पल वाक्यवत वाक्या संगक्षते नीलम उत्पलम वाक्य के समान इस तत्त्वमसी वाक्य में उसका अर्थ सुसंगत नहीं होता त्र तो नील, नील से उत्पल पदार्थ उत्पल सौकल्य भेद, उत्पल्रव्यौक्यपटादेद्यावर्तकतया अोन विशेषण विशेष्य रूप, अन्यतर तद् वा वाक्यार्थत्व, अंगीकारे, प्रमाणांतर विरोध, अभावात, तद् वाक्यार्थः नीलम उत्पलम वाक्य में नीलम शब्द का अर्थ है नीला रंग जो कि पदार्थों में आश्रित गुण है और उत्पलम का अर्थ है कमल पुष्प नामक पदार्थ है। ये क्रमशः श्वेत आदि रंग तथा वस्त्र आदि पदार्थों के सजातीय विजातीय भेदों का निराकरण करते हुए उनकी आपसी विशिष्टता या तादात्म्य दर्शाते हैं ऐसी स्थिति में किसी अन्य प्रमाण के साथ विरोध के अभाव में यह वाक्यार्थ सुसंगत तथा स्वीकार्य है अत्रपदार्थ परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्यम पदार्थ अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य चोन्य भेदव्यावर्तकतया विशेषण विशेषभाव संसर्गस्य संसर्गस्त अतर विशिष्ट अन्यतर, अन्यतर तदक्य वाक्या वा प्रत्यक्षादी प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न नगछते परंतु यहाँ तत्व में तत्द का अर्थ परोक्षत्व आदि गुणों वाला चैतन्य और तम शब्द का अर्थ अपरोक्षत्व आदि गुणों वाला चैतन्य है इनमें एक का दूसरे से भेद का निराकरण द्वारा इन शब्दों के बीच विशेषण भाव है अथवा उनकी आपसी अभिन्नता दर्शाता है ऐसा स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ विरोध होने के कारण यह संगत नहीं है तद उत्तम संसर्गो व वा विशिष्टों वाक्यार्थो वा नात्रत अखंडयिक रसत्व वाक्यार्थो विदुषाम मत इति कहा भी गया है मीमांसकों आदि के मतानुसार दो प्रकार के वाक्यार्थ होते हैं संसर्ग दो पदों के अर्थ का एकीकरण तथा विशिष्ट उनकी परस्पर विशेष विशेषता दिखाना ये दोनों प्रकार के अर्थ यहाँ तत्वमसी वाक्य में सम्मत नहीं है क्योंकि विद्वानों को अखंड एकरस रस वाक्या ही इष्ट है अत्र गंगायाम घोषा प्रतिवसति इति वाक्यवत लक्षणा अपि न संगते गंगा में गांव इस वाक्य के समान यहां तत्वसी वाक्य में जहत लक्षणा भी संगत नहीं है जहत का अर्थ है छोड़ता हुआ जहल लक्षणा जिसमें एक शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ता हुआ उससे संबंध मात्र प्रदर्शित करता है जैसे गंगा का गांव का अर्थ है गंगा तट पर स्थित गांव। इसी को भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं भाग अर्थात अंश का त्याग तथ गंगा घोषयो आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्या अशेष तो वाक्याम अशेषतः पर तीर लक्षणाया या जह लक्षणा संगक्षते यहाँ गंगा तथा तो गांव शब्दों का शब्दश आधार गंगा में आधेय गांव अर्थ लें तो वह अत्यंत विरुद्ध हो जाता है अतः उसे पूरी तौर से त्याग कर उससे संबंधित तट की लक्षणा संकेत उपयुक्त होने के कारण यहाँ जहत लक्षण ही संगत होती है अत्रतु अत्रक्ष अपरोक्ष चैतन्यकक्षण सेक्या भागमात्रे विरोधा भागा परतज्य अलक्षणाया न नगछते यहाँ तत्वसी में परोक्ष तथा अपरोक्ष चैतन्य का एकत्र रूप वाक्या के केवल परोक्ष अपरोक्ष अपक्ष अंशमात्र में विरोध होने के कारण दूसरे भाग को भी छोड़कर अन्य में लक्षणा करना उचित नहीं होगा अतः यहाँ जहत लक्षणा संगत नहीं न गंगा पदम स्वाथ परित्यागेन पदार्थम यथा लक्ष्य तथा तत्पदम स्वर्थ परित्यागेन पदार्थ वा लक्ष्ययतु अतः कुतो जहल लक्षणा न इति वाक्य और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे वहां गंगा शब्द अपने मूल मुख्य अर्थ को छोड़कर तट की ओर इंगित करता है उसी प्रकार तत् और तम शब्द अपने अर्थ को छोड़कर क्रमशः तम और तद् का लक्षार्थ तत् लक्षाबोधक अत यहाँ लक्षण क्यों संगत नहीं होगा त्र तीरपद अश्रवणे पदार्थ अप्रतीत लक्षणिया तत्तीपेक्षायां अभी तत्व पदों शूयम तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा अभा ऐसा इसलिए कि उस गंगा में गांव वाक्य में तट शब्द का उल्लेख नहीं है और उसका अर्थ स्पष्ट न होने के कारण लक्षणा के द्वारा उसका अर्थ निकालना अपेक्षित है पर यहां तत्वमसीह में तत और त्व दोनों ही शब्दों का उल्लेख है और उनके अर्थ भी स्पष्ट है अतः यहां लक्षणा के द्वारा एक शब्द के द्वारा दूसरे का बोझ कराना उचित नहीं है